नोशो ठॉक अष्टावक्र महागीता नंबर थ्री बोधम अद्वैतम अद्वैत आत्मा परिवय आवाशोहम पहला पर सूत्र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 तू सबका एक दृष्टा है एको हो सर्वस्य और सदा सचमुच मुक्त है साधारणत हमें अपने जीवन का बोध दूसरों की आंखों से मिलता है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 द्वंद पैदा हो गया किसी ने कहा बड़े बुद्धिमान हो और किसी ने कहा तुम जैसा बुद्धू आदमी नहीं देखा दोनों स्वर भीतर चले गए दोनों भीतर जुड़ गए बड़ी बेचैनी पैदा होगी बड़ा द्वंद पैदा हो गया इसलिए तो तुम निश्चित नहीं हो कि तुम कौन इतनी भीड़ तुमने इकट्ठी कर ली है मतों की इतने दर्पणों में झांका है और सभी दर्पणों ने अलग अलग खबर दी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 विरोधी बातें इकट्ठी होती चली जाती इन्हीं विरोधी बातों के संग्रह का नाम तुम समझ लेते हो मैं हूं इसलिए तुम सदा कपते रहते हो डरते रहते हो लोकमत का कितना भय होता है कहीं लोग बुरा ना सोचे कहीं लोग ऐसा ना समझने कि मैं मूड हूं कहीं ऐसा ना समझने कि मैं असाधु हूं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 बहुत से खोजी सत्य के अन्वेषक समाज को छोड़कर चले गए उसका कारण यह नहीं था कि समाज में रहकर सत्य को पाना असंभव है उसका कारण इतना ही था समाज में रहकर स्वयं की ठीक ठीक छवि जाननी बहुत कठिन यहां लोग खबर दिए ही चले जाते हैं कि तुम कौन हो तुम पूछो न पूछो सब तरफ से झलके आती ही रहती हैं कि तुम कौन हो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 मिलिट्री के ट्रक पर रखी अर्थी थी बड़ा सम्मान दिया जा रहा था तोपें आगे पीछे थी सैनिक चल रहे थे गदगद -गद हो उठा राजनेता पत्नी ने कहा इतने प्रसन्न क्या हो रहे हो उसने कहा अगर मुझे पता होता कि मरने पर इतनी भीड़ आए कि तुम्हें पहले कभी का मर गया होता तो हम पहले ही ना मर गए होते इतने दिन क्यों राह देते इतनी भीड़ मरने पर आए इसी के लिए तो जिये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 कोई आग के तुमसे कह गया कि आप बड़े साधु पुरुष हैं उसका कुछ कारण खुशामत कर गए साधु पुरुष तुम्हें मानता कौन अपने को छोड़ के इस संसार में कोई किसी को साधु पुरुष नहीं मानता तुम अपनी ही सोचो ना तुम अपने को छोड़कर किसको साधु पुरुष मानते हो कभी कभी कहना पड़ता है जरूरतें जिंदगी अड़चने झूठे को सच्चा कहना पड़ता है दुर्जन को सज्जन कहना पड़ता है कुरूप को सुंदर की तरह प्रशंसा करनी पड़ती स्तुति करनी पड़ती खुशामत करनी पड़ती खुशामत इसलिए तो इतनी बहुमूल्य है खुशामत के चक्कर में लोग क्यों आ जाते मूड़ से मूड़ आदमी से भी कहो कि तुम महाबुद्धिमान हो तो वो भी इंकार नहीं करता क्योंकि उसको अपना तो कुछ पता नहीं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 लेकिन जुलूस को देखने वालों की भी जरूरत है वो किनारे खड़े देख रहे हैं अगर वो ना हो तो जुलूस भी विदा हो जाए तुम थोड़ा सोचो अगर अनुयायी न चलें पीछे तो नेताओं का क्या हो अकेले झंडा ऊंचा रहे हमारा बड़े बुद्धू मालूम पड़े बड़े पागल मालूम पड़े राह किनारे लोग चाहिए भीड़ चाहिए तो पागलपन भी ठीक मालूम पड़ता है तुम थोड़ा सोचो कोई देखने ना आए और क्रिकेट का मैच होता रहे मैच के प्राण निकल गए मैच के प्राण मैच में थोड़ी वो देखने जो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं उनमें और आदमी अद्भुत है आदमी तो घुड़दौड़ देखने भी जाते ये पूरा कोरेगांव पार घुड़दौड़ देखने वालों की बस्ती ये बड़े हैरानी की बात है आदमी को दौड़ाओ कोई घोड़ा देखने नहीं आता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 मनोविज्ञान कहते हैं दुनिया में हर बीमारी के दो पहलू होते हैं। दुनिया में कुछ लोग जिनको मनोवैज्ञानिक कहते हैं मैसोचिस्ट, पर स्वदुखवादी वो अपने को सताते हैं और दुनिया में दूसरा एक वर्ग है जिसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं सैदिस्ट पर दुखवादी दूसरे को सताते दोनों की जरूरत है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 हर बीमारी के दो पहलू होते दृश्य और दर्शक एक ही बीमारी के दो पहलू स्त्रियां आमतौर से दृश्य बनना पसंद करती पुरुष आमतौर से दर्शक बनना पसंद करते मनोवैज्ञानिकों की भाषा में स्त्रियों को वो कहते हैं एग्जीबिशनिस्ट नुमाइसी उनका सारा रस नुमाइश बनने में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 कोई धक्का ना दे तो भी दुखी होंगी क्योंकि तो धक्का देने के लिए इतना सज धजने का इंसान था नहीं तो प्रयोजन क्या था पति के सामने स्त्रियां नहीं सजती पति के सामने तो वो भी बनी बैठी रहती क्योंकि तो वहां धक्का मुक्का समाप्त हो चुका है लेकिन घर के बाहर जाए तब तो बड़ी तैयारी करती है वहां दर्शक मिलेंगे वहां दृश्य बनना है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 दर्शक अनेक है वो सिर्फ प्रतिबिंब है वो छायाएं तो जैसे ही कोई व्यक्ति दृश्य और दर्शक से मुक्त होता है न तो दिखाने की इच्छा रही कि कोई देखे, है न देखने की इच्छा रही देखने और दिखाने का जाल छूटा वो रस न रहा तो वैराग्य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 सम्मोहन विदो ने अनुभव किया है और अब तो ये वैज्ञानिक तथ्य इस पर बहुत प्रयोग हुए हैं मूर्छित सम्मोहन में मूर्छित व्यक्ति के हाथ में उठाकर एक साधारण कंकड़ रख दो और कह दो अंगारा रख दिया वो झटक के फेंक देता है चीख मारता है कि जल गया इतने तक भी बात होती तो ठीक था लेकिन हाथ में फफोला आ जाता है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 तो उनके साम्राज्यों में था कोई हेड किलर था तो 10 पांच किलर को कोई सता रहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन तुम चपरासी सही मगर चपरासी की भी अकड़ होती जब जाओ दफ्तर में अंदर तो चपरासी को बैठो स्टूल पर ही बैठा है बाहर लेकिन उसकी अकड़ देखो कहता ठहरो मुल्ला नसरुद्दीन कांस्टेबल का काम करता था एक महिला को तेजी से कार चलाते हुए पकड़ लिया जल्दी से निकाली नोटबुक लिखने लगा महिला का सुनो बेकार लिखा पड़ी मत करो मैं और मुझे जानते मगर वो लिखते ही रहा महिला का कि सुनते हो कि नहीं चीफ मिनिस्टर भी मुझे जानते मगर वो लिखते ही रहा आखिर महिला ने आखिरी दांव मारा उसने कहा सुनते हो कि नहीं इंदिरा गांधी भी मुझे जानती मुलाने का बकवास बंद करो मुल्ला नसरुद्दीन तुम्हें जानता है उस महिला ने कौन मुला नसरुद्दीन मतलब उसने कहा मेरा नाम मुला नसरुद्दीन अगर मैं जानता हूं तो कुछ हो सकता है बाकी कोई भी जानता रहे भगवान भी तुम्हें जानता हो यह रिपोर्ट लिखी जाएगी ये मुकदमा चलेगा हर आदमी की अपनी अकड़ है कॉन्स्टेबल की भी अपनी अकड़ है उसकी भी अपनी दुनिया है अपना राज्य उसके भीतर फंसे कि वो सताएगा अहंकार जीता है उस सीमा पर जो तुम कर सकते हो इसलिए तुम देखना अहंकारी आदमी हां कहने में बड़ी मजबूरी अनुभव करता है तुम अपने में ही निरीक्षण करना यह मैं कोई दूसरों को जांचने के लिए तुम्हें मापदंड नहीं दे रहा हूं तुम अपना ही आत्मविश्लेषण करना नहीं कहने में मजा आता है क्योंकि नहीं कहने में बल मालूम पड़ता है बेटा पूछता मां से भी जरा बाहर खेला वो कहता नहीं नहीं अभी बाहर खेलने में कुछ हर्जा नहीं है बाहर नहीं खेलेगा बेटा तू कहां खेलेगा और मां भी जानती है कि जाएगा ही वो थोड़ा शोरगुल मचाएगा वो भी अपना बल दिखलाएगा बलों की टक्कर होगी थोड़ी राजनीति चलेगी वो चीख पुकार मचाएगा बर्तन पटकेगा तब वो कहेगी अच्छा जा बाहर खेल लेकिन वो जब कहेगी जा बाहर खेल तब ठीक है तब उसकी आज्ञा से जा रहा है मुल्ला नसुद्दीन का बेटा बहुत उधम कर रहा था उससे बार बार कह रहा था सांथों के बैठ देख मेरी आज्ञा मान सांथों के बैठ मगर वो सुन नहीं रहा था कौन बेटा सुनता है आखिर भन्ना के मुल्ला नसुद्दीन ने कहा अब कर जितना ऊधम करना अब देख कैसे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है अब मेरी आज्ञा है कर् कितना ऊधम करना अब देखें कैसे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है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 स्वीकार भाव से सुख आता है यह बात जानने से कि मैं क्या हूं एक बूंद हूं सागर में सागर की एक बूंद हूं सागर ही है मेरा होना क्या है जिस व्यक्ति को अपने ना होने की प्रतीति सघन होने लगती है उतने ही सुख के अंबार उस पर बरसने लगते हैं जो मिटा वो भर दिया जाता है जिसने अकड़ दिखाई वो मिट जाता है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 संयोजक भी छठे लोग रहे होंगे उन्होंने कहा ठीक लेकिन ये तो बताइए कि पूना के किस मोहल्ले के कालिदास है मोहल्ले मोहल्ले में कालिदास है मोहल्ले मोहल्ले में टैगोर है हर आदमी यही सोचता है कि अनूठी अद्वितीय प्रतिभा है उसकी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 कुछ होता तो मरने क्यों आता उस फकीर ने कहा तुम मेरे साथ आओ इस गांव का राजा मेरा मित्र है वो ले गया फकीर को फकीर उसे ले गया उसने सम्राट के कान में कुछ कहा सम्राट ने कहा एक लाख रुपए दूंगा उस आदमी ने इतनी सुना फकीर ने क्या कहा कान में वो नहीं सुना सम्राट ने कहा एक लाख रुपए दूंगा फकीर आया और उस आदमी के कान में बोला कि सम्राट तुम्हारी दोनों आंखें एक लाख रूपये में खरीदने को तैयार बेचते हो उसने कहा क्या मतलब आंख और बेच दूं लाख रुपए में दस लाख दे तो भी नहीं देने वाला तो सम्राट के पास फिर गया उसने कहा अच्छा ग्यारह लाख देंगे उस आदमी ने कहा छोड़ो जी धंधा करने नहीं आंख बेचेंगे क्यों फकीर ने कहा कान बेचोगे नाक बेचोगे ये सम्राट हर चीज खरीदने को तैयार है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 तुमने देखा दूध में कोई पानी मिला देता है तो हम कहते हैं दूध अशुद्ध हो गया लेकिन अगर पानी मिलाने वाला कहे कि हमने बिल्कुल शुद्ध पानी मिलाया है, फिर तब भी तुम कहोगे अशुद्ध हो गया शुद्ध पानी मिलाओ या अशुद्ध ये थोड़ी सवाल है पानी मिलाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने शुद्ध पानी मिलाया तो भी दूध तो अशुद्ध हो गया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 ना मैं चरित्रहीन हूं न मैं सुंदर हूं न मैं असुंदर हूं न मैं जवान हूं ना मैं बूढ़ा हूं न गोरा न काला न हिंदू, न मुसलमान न ब्राह्मण न सूद मेरा कोई तादात में नहीं है। मैं इन सबको देखने वाला हूं जिसे तुमने दिया जलाया अपने घर में तो दी की रोशनी टेबल पर भी पड़ती कुर्सी पर भी पड़ती दीवाल पर भी पड़ती दीवाल घड़ी पर भी पड़ती फर्नीचर पर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 तुम्हारे कृत्य पर भी पड़ता लेकिन तुम उनमें से कोई भी नहीं हो जब तक तुम अपने को किसी से जोड़ के जानोगे तब तक अहंकार पैदा होगा अहंकार है चेतना का किसी अन्य वस्तु से तादात्म जैसे ही तुमने सारे तादात्म छोड़ दिए तुमने कहा मैं तो बस शुद्ध बुद्ध, मैं तो शुद्ध बोध हूं शुद्ध बुद्ध हूं वैसे ही तुम घर लौटने लगे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 ख्याल आ गया तो रस्सी पर सांप आरोपित हो गया भागे चीख पुकार मचा थी हो सकता दौड़ने में गिर पड़ो हाथ पैर तोड़ लो तब तो बाद में पता चले कि सिर्फ रस्सी थी बे नाहक दौड़े लेकिन फिर क्या होता हाथ पैर तोड़ चुके लेकिन अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी बोध का दिया हो प्रकाश हो थोड़ा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 वो लोग हवा में खबर है आवाज आ रही रेडियो पर वो लोग यहां वहां से खबर भेज रहे हैं कि बोला राम कहां है बोला राम तुम सो जाओ अभी सोके से जाएं जीवन खतरे में वो पकड़ेंगे फाइल है मेरे खिलाफ आखिर मैं इतना परेशान हो गया कि कोई रास्ता ना देख के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 कोई भी रास्ते पे चल रहा है तो वो उन्हीं को देखता हुआ चल रहा है कोई किनारे पर खड़े होकर हंस रहा है तो वो भोला राम को देख के हंस रहा है कोई बात कर रहा है तो वो उन्हीं के खिलाफ षडयंत्र रच रहे हैं सारी दुनिया उनके खिलाफ फिर कोई उपाय देखते मुझे एक ही रास्ता दिखाई पड़ा एक परिचित मित्र थे इंस्पेक्टर थे उनको समझाया कि तुम आ जाओ एक दिन फाइल लेके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 इनको छोड़ने के लिए राजी मत होना तभी शायद ये छूटे लाना पड़ा उन्होंने दो चार हाथ उनको लगाए जब उनको हाथ लगाया तब वो बड़े प्रसन्न हुए वो कहने लगे मुझसे अब देखो जो मैं कहता था हुआ क्या नहीं ये रही फाइल बड़े बड़े अक्षरों में बोला राम लिखा है अब बोलो वो सब समझदारी की बातें कहां गई अब ये हो रहा है चले बोला राम हथकड़ी भी डाल दी मगर एक तरह से वो प्रसन्न थे एक तरह से दुखी थे रो रहे थे मगर एक तरह से प्रसन्न थे कि उनकी धारणा सही सिद्ध हुई आदमी ऐसा पागल तुम्हारे दुख की धारणा भी सही सिद्ध हो तो तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिलती है। देखो मैं सही सिद्ध हुआ उनका पूरा भाव ये था कि सबको गलत सिद्ध कर दिया सब समझाने वाले कोई सही सिद्ध नहीं हुआ आखिर मैं ही सही सिद्ध हुआ समझाया और बुझाया इंस्पेक्टर को सो कह रखा था जल्दी मत मान जाना नहीं तो वो सोचेंगे कि कोई जालसाजी वो कहा कि ये हो ही नहीं सकता ये तो इनको आजम सजा होगी बस वो जब ये इस तरह की बातें कहें वो मेरी तरफ देखेंगे कहो बहुत मुश्किल से समझा बुझा के हाथ पर जोड़ के नोट की गड्डियां उनको दी फाइल जलाई सामने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 महावीर कहते हैं असंग होना है निष्प्रह होना है पूर्ण होना है व्यापक होना है साक्षी होना है अष्टावक्र कहते हैं तुम ऐसे हो बस जागना है ऐसा आख खोल के देखना है अष्टावक्र का योग बड़ा सहज योग है साधो सहज समाधि बली मैं आभास रूप अहंकारी जीव हूं ऐसे भ्रम को और बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कुटस्थ बोध रूप अद्वैत आत्मा का विचार कर अहम इति। मैं आभास रूप अहंकारी जीव हूं ये तुमने जो अब तक मान रखा है ये सिर्फ आभास है ये तुमने जो मान रखा है ये तुम्हारी मान्यता है मति है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 तुम्हारा रोना बिल्कुल निजी प्राइवेट है पूरा अस्तित्व हंस रहा है चांद तारे फूल पक्षी सब हंस रहे हैं तुम नाहक रो रहे हो खोलो आ हंस लो मेरा कोई और संदेश नहीं वह हंसता एक गांव से दूसरे गांव घूमता रहता कहते उसने पूरे जापान को हंसाया और उसके पास लोगों को धीरे धीरे हंसते हंसते हंसते झलके मिलती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 कारण को निर्मित करना पड़ता दुख को भी निर्मित करना पड़ता सुख है सुख मौजूद है सुख को प्रकट करो यही अष्टावक्र का बार बार कहना है बोधस्तव सुखम छत सोखा सुखी भव विश्वासमृतम पीतवा सुखी भव पीले अमृत हो जा सुखी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 गाड़ी जो अंधी घाटी में बर्फीली उर्मिल धाराओं में मछली चमकीली धसता जाता हूँ पैनल तम के भीतर कोसों तक लाल सूरज को घेरे छलक रहा इंद्रधनुष पंखों पर मेरे यहाँ वहाँ फूट रहे रंगों के निर्झर्ष ठहरी सी नदी कहीं उड़ते से पुल है धाराओं पर धाराएं आकुल व्याकुल हैं गलगल कर बहे जा रहे नभ में भूधर्श गाँव पर गाँव धवल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 रिस्पॉन्सिस टू सूत्रासिकॉर्डिंग ऑन दिस ऑडियो फॉर्मैट आर दीराइट ऑफ ओशियो इंटरनेशनल फाउंडेशन कॉपी राइट डेट्स नाइनटीन फिफ्टी थ्री थ्रू टू थाउजेंड थ्री ऑल राइट रिजर्व रिप्रोडक्शन इन एनी मीडिया इज प्रोहिबिटेड सूत्रों पर दिए गए संबोधन और ऑडियो माध्यम में मुद्रित आवाज पर